वृदारण्यकोपनिषद शांक भाष्यार्थ अध्याय पाँच ब्राह्मण छ से नौ हृदय से मनोमय पुरुष की उपासना उपाधि उपाधिनानेकवादनेकशेषण्च तक ब्रह्मणों मन उपाधि विशिष्टोपाचन विधिसन्नाह उपाधियाँ अनेक है और उनके बहुत से विशेषण है इसलिए उस मन उपाधि विशिष्ट प्रकृति ब्रह्म की ही उपासना का विधान करने की इच्छा से श्रुति कहती है मनोमयोज पुरुषो भाई तस्तर हृदय यथा ब्रीवा योवा स एस सर्वेशान सर्वधिपतिदम प्रथास्ती यदिच प्रकाश ही जिसका सत्य स्वरूप है जो यह पुरुष मनोमय है वह उस अंतरहदय में जैसा वृहि धान या जो होता है, है, उतने ही वाला वह वा यह सबका स्वामी और सबका अधिपति है तथा यह जो कुछ है सभी का प्रकर्षतया शासन करता है मनोमय मन प्रायो मन श्योपलभ्य मानवात मनसा चोपलभत इत मनोम पुरुषो भा सत्यो भाए सत्यम सद्भाव स्वरूपम जस भा सत्यो भास्वर इतना मनुष स भाषकवान् मनोमय चास्य भास्व मन में उपलब्ध होने वाला होने से यह मनोमय मन प्राय है इसे मन से उपलब्ध करते हैं इसलिए यह पुरुष मनोमय है तथा भा सत्य है भाही सत्य है। सद्भाव अर्थात स्वरूप है जिसका ऐसा यह पुरुष सत्य अर्थात भास्वर है मन के सभी विषयों का अवभाषक तथा मनोमय होने के कारण ही इसकी भास्वरता है तस्मिन् तस्मिन् हृदय तस्तःर्वा यव यवोवा परिमाणत एवं परिमाणत तस्मिन् तस्तरहृद योग्यत सा स एष सर्वे शानभेदात शान स्वामी स्वामी थी कचिद आत्मा तंत्रों तू नर्यदिपतिरधिष्ठा पालिता उस अंतर हृदय में अर्थात हृदय का जो अंतर भाग है उसमें जैसा कि परिमाण परिमाणत व्रीही या जो होता है उतने ही परिमाण वाला यह उस अंतर हृदय में योगियों द्वारा देखा जाता है ऐसा इसका तात्पर्य है वह यह सबका ईशान अर्थात अपने औपाधिक भेद समुदाय का स्वामी है स्वामी होने पर भी कोई मंत्री आदि के अधीन रहता है किंतु यह ऐसा नहीं है तो फिर क्या है यह अधिपति अर्थात अधिष्ठाता होकर पालन करने वाला है प्रशास्ति सर्विद प्रशाती यदिदिंचित सर्व जगत तत्सव प्रसासी एवं मनोमय से तथारूपापत्तिरव फल तम भवति इति ब्राह्मणम् फल इन सब का प्रशासन करता है या जो कुछ है अर्थात जितना कुछ भी यह जगत है उन सब सबका प्रकर्षतया शासन करता है इस प्रकार मनोमय ब्रह्म की उपासना से तद्रूपता की प्राप्तिरूप ही फल मिलता है उसके जो जिस प्रकार उपासना करता है वही हो जाता है ऐसा ब्राह्मण वाक्य है इत बृहदारण्यकोपनिषदभाष्ये पंचम अध्याये ष्ठम मनोब्रह्मणम सप्तम ब्राह्मण विद्युत ब्रह्म की उपासना तथे उपासनान सत्य सत्यस्य ब्रह्मणों विशिष्ट फल आरभ्य इसी प्रकार सत्य ब्रह्म की विशिष्ट फल वाली एक दूसरी उपासना का आरंभ किया जाता है विद्युत ब्रह्मेतुर्विदाद विद्युत विद्युत पाप मनोज एवं वेद विद्युत ब्रह्मेत विद्युव ब्रह्म विद्युत ब्रह्म ऐसा कहते हैं विदान खंडन या विनाश करने के कारण विद्युत है जो विद्युत ब्रह्म है ऐसा जानता है वह इस आत्मा के प्रतिकूल भूत पापों का नाश कर देता है क्योंकि विद्युत ही ब्रह्म है विद्युत विद्युतो ब्रह्मणों उच्चते तमसो निर्वचन उच्यतेखंडनाघाधिद भाषते तो विद्युत एवं गुणों विदुद्रे यो वेद विद्यवंड विनाशयती पापमन एनमात् प्रति प्रतिकूल प्रतिकूलभूता पापमनो ये सर्वान्मनोवखंड या एवं वेदा विद्युत ब्रह्मेति तस् अनुरूप फलम विद्युदीय यस्मा ब्रह्म विद्युत ब्रह्मेत्याहु श्रुति विद्युत ब्रह्म की निरुक्ति व्युत्पत्ति बतलाती है अंधकार के विदान खंडन के कारण क्योंकि यह वेग के अंधकार को विदीर्ण करके प्रकाशित होती है इसलिए विद्युत है ऐसे गुण वाले विद्युत ब्रह्म को जो जानता है वह पाप को विद्युति खंडित अर्थात नष्ट कर देता है तात्पर्य यह है कि इस आत्मा के प्रतिकूल भूत जितने पाप होते हैं उन सब का यह खंडन कर देता है जो विद्युत ब्रह्म है ऐसा जानता है यह उसका अनुरूप फल है क्योंकि विद्युत ही ब्रह्म है इति बृहदारणकोपनिषद भाष्य पंचमाध्याय सप्तम विद्युत ब्राह्मणम अष्टम ब्राह्मण ध्यन रूप से वाक्य की पुनरुपाससना तस्व ब्रम्हणो बागवै ब्रम्ती पुनः उ सत्य ब्रह्म की बाग्वी ब्रह्म ऐसी अन् उपासना आरंभ की जाती है वाचम धैनुपासी तैच्चा स्तना स्वाहाकारो अंतकार हारधास्त दौ स्तनौ उपजीवंती स्वाहाकार च वसत्कार च हंतकार मनुष्य सुधाकार पितरस्त प्राणऋषभो मनोवस् वाकूप धेनु उपासना करे उसके चार स्तन हैं स्वाहाकार वसटकार हंतकार और सुधाकार इनके दो स्तन स्वाहाकार और वसटकार के उपजीवी देवगण हैं हंतकार के उपजीवी मनुष्य है और सुधाकार के पितृगण उस धेनु का प्राण वृषभ है और मन बछड़ा है वागि शब्द तयी ताम वाचँ धेनु धेनुरीव धेनुर्यथ धेनुच्चतुर्भ स्तन स्तन्यम पय चरती वस्वधेनुर्वक्ष स्तनै पय इवा चरतीवादिभ्ये पुनस्ते स्तना केरती वाक्शब्द अर्थ तीन वेद रिक यजु और शाम है उस वाकरूप धेनु की जो उपासना करे जो धेनु के समान धेनु है जिस प्रकार धेनु अपने चार स्तनों से बछड़े के लिए स्तन्य अर्थात दूध बहाती है उसी प्रकार वाक धेनु आगे बतलाए जाने वाले स्तनों से देवादि के लिए दूध के समान अन्न प्रकट करती है वे स्तन कौन से हैं और जिनके लिए वह दूध देती है वे भी कौन कौन है तस्तः वाचो धेन्वा दौ स्तनो देवा उपजीवती वस्थनीया कौत तो स्वाहाकार वसटकार आभ्यादीये देवभ्य हतकार मनुष्या हंते मनुष्येभ्योन्न प्रयक्षति सधाकार पितर सधाकारेण पितृभ्य स्वधा प्रयक्षतिसवाकूपी धेनुके दव स्तनौ के, के वस्थने देवगण उपजीवी हैं वे दो स्तन कौन से हैं स्वाहाकार और बसटकार क्योंकि इन्हीं के द्वारा देवताओं को हवि दी जाती है। के उपजीवी मनुष्य हैं ऐसा कहकर मनुष्यों को अन्न देते हैं के स्वधाकार के उपजीवी पितृगण है स्वधाकार के द्वारा ही पितृगण को स्वधा श्राद्धीय वसु देते हैं तस् हेन्वाच प्राण ऋषभ प्राणेन ही वाक प्रसूयते मनोवस्स मनसा ही प्रस्राव्यते मनुषा ईलोचिते विषय वाग प्रवर्तते तस्मान मनो वशस्थनीय एवं वाग्धेुपाचक सद्भाव्यमेव प्रतिपद्यते उस धेनु रूपवाणी का प्राण वृषभ है क्योंकि प्राण के द्वारा ही वाग प्रसव करती है मन उसका वश है क्योंकि मन से ही वह प्रस्रवित होती है यानी पन्नाती है मन से आलोचना किए हुए विषय में ही वाणी की प्रवृत्ति होती है इसलिए मन वश्य स्थानीय है इस प्रकार वाक धेनु का उपासक तद्रूपता को तदुपाधिक ब्रह्मभाव को ही प्राप्त होता है इति बृहदारण्यक यदि वृदारण्यकोपनिषदभाष्ये पंचमाध्याय अष्टमम वाग्धेनु ब्राह्मणम नवम ब्राह्मण पुरसांतरगत वैश्वानराग्नि उसका घोष और मरणकाल का सूचक अरिष्ट अयम अग्निर्वैश्वान योजे येरे दच्यते यदम अद्यश घोषोती यमित कर्णाविधा शृणोती स यदो क्रमश्यन्वती न हिदम घोषम शृणोती जो पुरुष के भीतर है यह अग्निवैश्वानर है जैसे कि यह अन्न जो कि भक्षण किया जाता है पकाया जाता है उसी का यह घोष होता है जैसे पुरुष कानों को मून कर सुनता है जिस समय पुरुष उत्क्रमण करने वाला होता है उस समय इस घोष को नहीं सुनता अयम अग्निर्वैश्वा नर पूर्ववधपासनातरम अयम अग्निर्वैश्वा नर कोयम अग्नि इत्या यो यम अंत पुरुषे किुच्यते येना वैश्वानरखे ने कि तदिद्य भुंजतेर्जाठरो अयम अग्निवैश्वानर पूर्व यह अग्निवैश्वानर है यह ब्रह्म की एक अन्य उपासना है वह अग्नि कौन सा है इस पर श्रुति कहती है जो कि यह पुरुष के भीतर है क्या शरीर का आरंभक अग्नि नहीं कौन सा है सो बतलाया जाता है जिस वैश्वा नरसंजक अग्नि से यह अन्न पकाया जाता है वह अन्न कौन सा है जो यह अन्न प्रजाओं द्वारा अध्यते भक्षण किया जाता है उस अन्न को पचाने वाला अर्थात जठराग्नि ताद उपलक्षणार्थमीदम आह तस्गर पचतो जठर से ही स घोषो कौश यम घोषं एक क्रिया कर्णवपिधायांगुआभ्या श्रृणति तजापतिपासी वैश्वानर अग्नि अद्भा्यम फल त्रासंगिकलक्षण उच्यते सोच शरीर भोक्ता यदोत्क्रमित नैनम घोषं शृणोती उसका साक्षात्पलक्षण कराने के लिए श्रुति इस प्रकार कहती है अन्न पचाने वाले उस जठराग्नि का घोष होता है वह कौन सा है जिस घोष को पुरुष दोनों कान मूंद कर उंगुलियों से ढक करके सुनता है यहाँ एतत यह क्रिया विशेषण है उस प्रजापति रूप वैश्वर् नराग्न की उपासना करे जहाँ भी तद्रूपता की प्राप्ति ही फल है उसमें श्रुति यह प्रसंग प्राप्त अरिष्ट बतलाती है यहाँ शरीर में वह भोक्ता पुरुष जिस समय उत्क्रमण करने वाला होता है उस समय इस घोष को नहीं सुनता ये बृहदारण्यकोपनी भाष्ये पंचम नवमें ब्राह्मणम्